हाँ आज आप तक हम महात्मा गांधी जी के बारे में उनकी कुछ खास बातें आप तक पहुंचाने का प्रयास अहिंसा का मूल अर्थ है कि, कि किसी लक्ष्य की प्राप्ति में सभी रूप में किसी भी शारीरिक बल का इस्तेमाल करने से बचना कुछ के लिए अहिंसा का मूल दर्शन ये है कि भगवान हानि रहित होता है भगवान महावीर अहिंसा के साक्षात पुजारी और समर्थक थे उन्होंने ही सर्वप्रथम विश्व को अहिंसा के दर्शन के बारे में लोगों को परिचित कराया साथ ही अपने जीवन की सादगी के बारे में लोगों को बताया अहिंसा की रणनीति इस तथ्य में भी विश्वास करती है यदि कोई अहिंसा की रणनीति को अपनाता है तो इसका सीधा अर्थ है कि वह समाज और राजनीति में कुछ परिवर्तन करना चाहता है उनके अनुसार अहिंसा एक दर्शन है एक सिद्धांत है और एक अनुभव है जिसके आधार पर समाज का बेहतर निर्माण संभव है आप सुन रहे हैं रियो माधुपन महात्मा गांधी सादा जीवन उच्च विचार सुनते रहो मुस्कराते रहो रघुवती राघ राजा पति सीतरण सी